नमो भगवते नमो भगवते ओम ओम ओम ओम ओम भगवते नमो भगवते नमो भगवते नमो भगवते ज्ञान दश ज्ञाजन शकया चक्षुर्मी तस्में श्री चैतन्य मनोलें साधुनाथी सावधुता कृष्ण ृष्णिता हे कृष्ण कुण सिंधु गोपेश गोपिता का रात नमस्ते राधे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नि श्रीअन्वैाधर शिवा श्री गौरभ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रा राम तो राम भगवान की जितने सेवक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं इसलिए गोपिताएं गोवर्धन की स्तुति में कहती हैं हरिदास बलिया और चैतन्य महाप्रभु विशेष जो प्रीति है गिरिराज गोवर्धन के प्रति किस प्रकार से हमें श्रवण करने को मिलता है उसकी भी चर्चा कल हमने की थी तो आज वो उत्सव है जिसको स्वयं परम भगवान कृष्ण ने मनाया था जैसे कल ने कल हमने ये भी सुना कि हम सारे उत्सव कृष्ण के लिए मनाते हैं लेकिन कृष्ण स्वयं एक उत्सव मनाते हैं गिरिराज गोवर्धन के लिए तो विशेष रूप से जब श्रीमती राधा रानी अपने सारे सखियों के संग में जो बैठी थी जो कल एक लीला को हम डिस्क्राइब कर रहे थे तो वो वहां तक ही संपन्न नहीं हुई फिर रानी ने है, अपने सखियों में जो अति निपुण है शास्त्रों में दक्ष है कौन है तुंग विद्या तुंग विद्या अलग अलग सखियों की अलग अलग निपुणता है तो तुंग विद्या शास्त्रों की ज्ञाता है श्रीमती राधिका को कुछ सलाह चाहिए शास्त्रों की बातों का विवेचन सुनने की इच्छा होती है तो को आप सुना। जब को आप आप आप जब बोला कि आप जरा इस पर प्रकाश डालो शास्त्रों मर्मज्ञ हो तो तुंग विद्या तो अपॉर्चुनिटी ढूंढी रहे थी आ? वो बोलने के लिए बड़ी माहिर उत्साही रहती है हमेशा तो राधा रानी ने उनको पूछा कि हमें सारी चीजें गोवर्धन के बारे में सुनना चाहती हैं ये आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रकट हुआ इस भौतिक जगत में कैसे प्रकट हुआ ब्रज में कैसे चला गया गोवर्धन और ये गोवर्धन का स्पर्श करने मात्र से जो को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है ये सारी चीजें आप हमें बताओ तो गर्णन करना शुरू करती है और इसी का जो वर्णन है वो गर्ग संहिता हरिवंश इन सब ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है तो जब श्रीमती राधा रानी ने ये सब पूछा और राधा रानी को ज्ञाता है इन सब चीजों को जानने वाली है तो उन्होंने पूछा हाँ कि कैसे गोवर्धन प्रकट हुए है? और उसी प्रकार का जिज्ञासा उसी प्रकार की जिज्ञासा नारद के पास राजा राजा ने थे। तो राजा वो कहते हैं कि कि मैं जानता गिरिराज बहुत प्रसिद्ध है और मैं सुनना चाहता हूँ कि ये गिरिराज का सर्वप्रथम प्राकट्य कैसे हुआ और फिर बाद में भगवान ने अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली में क्यों और कैसे धारण किया तो जब ये पूछा कि इसका प्राकट्य कैसे हुआ तो नारद नारद का काम ही है हमेशा रत रत रहते हैं, या नार का मतलब है नारायण का मतलब है देने वाले जो हमेशा अपनी कृष्ण कथा के द्वारा जीवों को नारायण प्रदान करते हैं कृष्ण देते हैं इसलिए नारद का कोई और बिजनेस नहीं है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश कृष्ण का उपदेश क्या है दो है एक गीता है और दूसरा भागवत है तो नारद इन दो उपदेशों को देखते हुए सारे संसार में भ्रमण करते हैं तो नारद वर्णन करने लगे कि कृष्ण की आदि लीला है जैसे महाप्रभु की आदि मध्य आते हैं वैसे तो कृष्ण की भी एक आदि लीला है सर्वप्रथम जब कृष्ण एको शाम एक वो आता ना एको बहुष वो अकेले थे लेकिन उन्होंने अपने से असंख्य जीवों का विस्तार किया या या जीवों को प्रकट किया, तो भगवान है। तो भगवान सृष्टि के शुरुआत में आध्यात्मिक जगत गोलक वृंदावन में भगवान क्या करते हैं अपने शरीर से अलग अलग जीवों को भी उनके जो नित्य पार्षद है उन सबको प्रकट करते हैं जैसे श्रीमती राधा रानी को प्रकट करते हैं हा? भगवान के जो पुरुष अवतार है वो तो भगवान के राइट साइड से आते हैं और जो भी भगवान की शक्ति अवतार या विस्तार है भगवान से होते हैं। तो भगवान जब गोलक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में रास मंडल एक स्थान है जहा बैठे थे और भगवान ने विचार किया मैं आनंद प्राप्त करना चाहता तो जैसे कृष्ण ने ऐसे सोचा तो उनके लेफ्ट साइड से देवी प्रकट हुई और, का। और वो दौड़ पड़ी दौड़ते हुए गए? उस रास मंडल में गएल पुष्प थे गए एक पुष्प तोड़ने के लिए तो पुष्प तोड़कर लाकर किसको देती है कृष्ण को देती है तो सेवा की जो परम श्रेष्ठता है वो श्रीमती राधा रानी है तो ऐसे ही राधा रानी के साथ कृष्ण उस रास मंडल में एक दिन बैठे हुए थे और जहा अलग अलग हाँ, पुष्प हुए थे मृदंग की केका ध्वनि ऐसे कई सारी ध्वनिया हो रहे थे उसके बीच में राधा कृष्ण बैठे हुए थे उसी समय हाँ, राधा रानी ने अपना कटाक्ष थोड़ा सा कटाक्ष कृष्ण की ओर डाला और कृष्ण से पूछा कृष्ण से कहा कि आप ये जो राष्ट्र है क्या इससे बहुत अधिक संतुष्ट बहुत अधिक सुखी है तो राधा रानी कहती हैं, राधा रानी ने पूछा कहते मैं इतने अधिक सुखी नहीं हूं मैं चाहती हूं मेरे हृदय में एक विशेष इच्छा है अब मैं आपसे प्रार्थना करना चाहते हो मेरे हृदय की एक इच्छा को आप क्या करो पूर्ति करो तो कृष्ण कहते हैं कि हे है श्रीमती राधिका तुम्हारे प्रेम के कारण अध्यय वस्तु मतलब जो दी भी नहीं जा सकती वो वस्तु भी मैं आपको देने के लिए सदैव तैयार हूं या तत्पर हूं जब ये बोला श्रीमती राधा रानी को कृष्ण देते हैं क्या बताओ आपके हृदय की क्या इच्छा है मेरे सामने प्रकट करो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि देखिए है। ये जो यमुना है उसके जो तट है अलग अलग कुंजों से भरे हुए हैं और लेकिन इन तट पर ऐसा कोई स्थान चाहिए जहां क्या करे मनोरम स्थान चाहिए जहां हम अपने सारे दिव्य लीलाओं को प्रकट कर सकते हैं या देवी लीलाओं के लिए एक विशेष स्थली चाहिए तो कृष्ण सोचने लगे राधा रानी की ये डिजायर है कि बेस्ट प्लेस वो चाहती है, के लिए ये उनके अंतरंग है तो में क्या है, क्या दे सकता हूं श्रीमती राधा रानी को तो कृष्ण ने सोचा कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की नारद कहते हैं और कृष्ण आखे बंद करके अपने हृदय में चिंतन करने लगे चिंतन करते हुए कृष्ण ने देखा कि मेरे हृदय में गोपियों के अलावा किसी के लिए प्रेम नहीं है कृष्ण के हृदय में सर्वाधिक प्रीति किसी के लिए है तो कौन है गोपी का वृंदावन की तो भगवान ने आखिर बंद की और अपने हृदय में देखा तो देखा केवल गोपियों के लिए निश्चल प्रीति उनके हृदय में थी और वही प्रीति एक प्रकार से मूर्तिमान एक अंकुर का रूप धारण करके भगवान के हृदय से बाहर निकल पड़ती है और एक छोटा सा जो वाटर पानी और फायर से बना हुआ था वो सिर जब बाहर गिरता है तो सारे गोपिया सखिया कृष्ण राधा रानी ये सब उसको देखते और देखते देखते वो जो सिर है सबके सामने क्या होती है एक विशाल रूप धारण करती है और विशाल क्या था गिरिराज को वरदान इस प्रकार से वो इतना बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था जिसके ऊपर आसन के झरने थे, थे आ, और वृक्ष आदित है गुफाएं थी बड़े बड़े पत्थर आदित है तो कृष्ण ने ऐसे दे देखा कि इतने सारे पंछी उसके ऊपर कलरव कर रहे हैं और इतना लाख योजना लंबाई है सौ कोटी लंबा है सौ करोड़ ऊंचाई हाँ, है तो इस प्रकार से जब देखा ये जा रहा है काले इतना बड़ा हो जाएगा तो हम कैसे लीलाय करेंगे कैसे ऊपर जाकर सारी लीलाएं करेंगे तो आध्यात्मिक जगत में उस गोवर्धन का नाम क्या पड़ा शत श्रृंग हाँ, श्रृंग मीन्स छोटी है उसकी तो कहा जाता है और कृष्णा राधा रानी को लेकर उस आ, के ऊपर जाते हैं और अपनी असंख्य लीलाए वहा करते हैं तो इस से नारद मुनि गोवर्धन तथा के जो मेन स्पीकर है वो कौन है नारद है तो नारद वास्तव में गोवर्धन की महिमा का गान करते हैं और नारद जैसे भगवान के प्रेमी भक्ति गोवर्धन या गिरिराज की महिमा का गान कर सकते हैं नारद भी कहते हैं कि एक बार नंद महाराज की भी यही इच्छा हुई नंद महाराज भी जानना चाह रहे थे कि इस जगत में गोवर्धन अवतरित हुआ कैसे तो नंद महाराज ने अपने जो बड़े भाई हैं, जिनका नाम क्या है सनंद उनसे पूछा नामा नाम गिरि गोवर्धन उसकी उत्पत्ति के बारे में मुझे बताओ कस्मा देवम गिरिवरम गिरिराजम बदनती है क्यों उसे गोवर्धन कहा जाता है क्यों उसे गिरिराज की उपमा दी गई है तो जो सनंद है उन्होंने देखा अरे नंद महाराज आप तो बड़े जिज्ञास हो आप तो बहुत सुनना चाहते हो गोवर्धन के बारे में ये तो आपके ब्रज में ही तो निवास कर रहा है ने कहा कि ऐसा ही प्रश्न किसने पूछा था किसको? उन्होंने कहा महाराज पांडु ने भीष्म को पूछा था भीष्म तो महाजन है और भीष्मीला कथा की ज्ञाता है तो उन्होंने कहा पांडु हस्तिनापुर में रह भी से कृष्ण कथा सुनने में तत्पर रहते थे। तो तो ने भी यही प्रश्न पूछा था, तो इसका उत्तर नंद महाराज को देने लगे वो कहते कि मैं अपना वक्त में नहीं बता रहा, जो उन्होंने उनको जो उत्तर दिया उसी पर मैं आपको क्या करूंगा अभी सुनाऊंगा तो जैसे ही सनंद बताने लगे उन्होंने कहा जब इस पृथ्वी का भार हरण करने का समय आया मुकुंद इस, इस धरती पर प्रकट हो गए इसलिए कुलशेखर कहते हैं पृथ्वी पृथ्वी भार है भार नाशो मुकुंदा मुकुंद आप के का नाश करने वाले हैं तो भगवान जब आना ही था उनको इस जगत में द्वापर के द्वापर युग में तो उन्होंने कहा अरे मैं अकेले जाऊंगा तो राधा रानी तो बहुत मुझसे बिरा हो सकता मेरे विरह में मेरे वियोग में वो जल जाएगी इसलिए उन्होंने श्रीमती राधिका को बुलाया और उनसे कहा कहा कि मैं हे प्रिये, मैं अभी भूतल पर अवतरित होने वाला हूँ और मैं हमेशा भयभीत रहता हूँ कि तुम सदैव मेरे वियोग में रोती रहती हो वियोग रूपी आग में जलती रहती हो इसलिए आप क्या करो मेरे साथ चलो उन्होंने कहा राधा रानी क्या कहती है कृष्ण को यत्र नास्ति नयत्र यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में नमना सुखा। वो कहती है यत्र वृंदावनम नास्ति जहां वृंदावन नहीं है यमुना नदी जहा यमुना नदी नहीं है यत्र गोवर्धनो नास्ति जहा गोवर्धन नहीं है तत्र न मना सुख ऐसे स्थान में मेरे मन को सुख नहीं अनुभव होता चाहे बाकी सारी चीजें तो इन तीन वस्तुओं के अलावा तो वो कहते कि जहाँ वृंदावन यमुना गोवर्धन नहीं है मैं वहां सुखी नहीं हूँ तो जैसे ही हाँ, सनन ने नंदन महाराज को सुना रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि कृष्ण ने तुरा ही अपने आध्यात्मिक धाम बोलो वृंदावन से अपना धाम भेजा और उसमें फिर गोवर्धन को इस भूतल पर अवतरित होने के लिए भेजा और गोवर्धन कहाँ अवतरित हुए जन्म लिए उन्होंने भारतवर्ष में पश्चिम दिशा में जो शामिलीम है कई सारे द्वीप द्वीप द्वीप होते हैं हैं ना उसमें वहां जो में जो में पर्वत है, उनकी पत्नी के से ये गिरिराज गोवर्धन जन्म करता है इस भूतल पर और जब इन्होंने जन्म ग्रहण किया तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि हजारों देवताओं ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और हिमालय आदि उनको प्रणाम करने लगे गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे गोवर्धन की स्तुति करने लगे कि द्रोणाचल के पुत्र के रूप में आपने जन्म ग्रहण किया है और उस समय सारे जो पर्वत उनकी स्तुति कर रहे थे और बल्कि गोवर्धन अत्यधिक शोभायमान था और उन्होंने कहा देवताओं ने और सारे पर्वतों ने कहा कि आप सबके राजा कहलाओगे और कृष्ण आप तो अपने हाथों में धारण करेंगे इस प्रकार से से से की नमस्कार किया। तब तब उनका उनका नाम नाम क्या पड़ा? गिरिराज। गिरिराज जब वो में थे, तब से उनका नाम है। सारे पर्वतों ने उनको राजा के रूप में स्वीकार किया तो वो समय एक मुणि थे मुणि जो तीर्थयात्रा भ्रमण के लिए निकले बनारस से तो वो घूमते घूमते आ, इस स्थान में आए तो देखा दूर से देखा न, जिसके ऊपर माधवी लता के पुष्प हैं सारे वृक्ष जो फलों के भार से लगे हुए हैं से जर जर हो रही है। और सब जगह शांति है पर्वत में अलग अलग कंदर आए हैं सैकड़ों शिखर हैं उन्होंने सोचा कि ये कितना अद्भुत स्थान है कि जहां रहकर सरलता से तपस्या की जा सकती है और अनेक धातुओं की रंगीली अलग अलग रंग की कलर उसके ऊपर थे कई सारे पक्षी थे मृद बंदर अलग अलग, -अलग मोर आदि ये सब देखा तो ये जो बुरी है इनके हृदय में लालसा जागर थे उन्होंने कहा मैं बनारस में रहता हूँ वाराणसी में वहां तो कुछ है नहीं सारा प्लेन धरती है लोग मुझे बार आके डिस्टर्ब करते रहते मेरे भजन में बाधाएं डालते हैं एक वृक्ष चाहिए जो, जो द्रोणाचल थे, थे, थे तो उन्होंने आतिथ्य आदि किया और द्रोणाचर ने मुनि को पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूं उन्होंने कहा एक सेवा तुम कर सकते हो मेरे लिए क्या मुझे आपका एक जो पुत्र है वो चाहिए गोवर्धन तो उन्होंने कहा मैं गोवर्धन को अपने साथ ले जाऊंगा काशी और वहाँ पर उसके ऊपर तो आप मुझे ये जो पुत्र स्नेह है वो बहुत शक्तिशाली होता है आपने अपने दूसरों को बैठेंगे कहेंगे आप भक्त बन जाओ, जाओ। वैसे द्रोणाचल को लगा कि कितना कि कितना प्रगाढ़ है जिसके कारण उन्होंने उन्होंने सोचा मैं इनको मना तो तो मुझे दे सकते हैं अपने बेटे गोवर्धन को कहा कि गिरिराज तुम जाओ इनके साथ, भारत वर्ष में तो गोवर्धन इतने विशाल थे तो वो तैयार हो गए तो पुलिस ने मनि को कहा कि मुनि आप मुझे कैसे ले जाओगे ने कहा कि अपने हाथ में तुम्हें ले जाऊंगा तो तो तैयार हो गए ले जाने के लिए, लेकिन गोवर्धन ने एक शर्त रखी। क्या मुनेम हे मुने ये भूमि हे तू मुझे उठा के तो ले जाओगे लेकिन जिस किसी स्थान में मुझे रखोगे स्थापित करोगे करे न उस स्थान से मैं फिर से उठूंगा नहीं वहां निवास करूंगा हम मुनि ने कहा ये मेरी प्रतिज्ञा है मेरे राइट हैंड में तो मैं ले जाऊंगा हम उठाकर बनारस काशी की ओर तो ये नंद महाराज इस कथा को सुनते जा रहे हैं ब्रज में बैठे हुए है अपने महल में आपने बड़े भाई तो जब उनसे सुना तो उन्होंने कहा कि ये जो गोवर्धन है ये ब्रज के मुकुट मणि है और गोवर्धन के ऊपर ही कृष्णा कई सारे लीलाएं करेंगे या करते हैं दान लीलामान लीलाम हरे कर तो सरदिका कौन कौन सी लीला करेंगे कृष्ण इसके ऊपर दान लीला और मान लीला अब गोवर्धन जाते तो चार स्थान है जहाँ चार हैं गोविंद घाटी दान ऐसे चार चार घाटियों में स्थानों में भगवान दान लीला करते हैं तो उन्होंने कहा कि भगवान उनको क्या करेंगे हमसे बड़े सेवक के रूप में जगत के स्थान में प्रस्तुत करेंगे तो जब ये पुलस्तेमि ले जा रहे थे गोवर्धन को जाते जाते गोवर्धन ने कैसे तो वृंदावन आया दिखाई दिया कहाजभ वृंदावन से, कहां से हैं? तो बहाना चाहिए डिवोटिस को क्या चाहिए स्थान में रोकने के लिए बहाना तो उन्होंने देखा अभी थोड़ा सा हो जाता। आ, तो वो बहुत खाली हो गए हैं जैसे भारी हो गए है वैसे ही इनको लगा मुझे लघु शंका आ रही है कई प्रकार की शंकाएं हैं दीर्घ शंका लघु लघु शंका। शंका तो इनको भूल गए ब्रज में आ गए, तो सारे अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और उन्होंने गिरिराज को स्थान में रखा जहाज हम देखते हैं जैसे रखा पुलिस अपने पर कॉलेंड करने के लिए गए और फिर जब आए वापस तो उन्होंने देखा है क्या हो गया उन्होंने कहा गेरी श्रेष्ठ चलो चलो उठो मैं आपको ले जा रहा हूं आ? तो देखा ये के मस नहीं हो रहे पूरा अपना जोर लगा रहे हैं लेकिन उन्होंने कहा पुलिस ने उन्होंने कहा हे गरी श्रेष्ठ आप क्या लूट गए हो या कुछ आपका अभिप्राय है तो मुझे बताओ तो गोवर्धन कहते मेरा दोष नहीं आपने मुझे जहां स्थापित किया वहां मैं रहने वाला था मैंने पहले ही बताया था आपको यहां से मैं मैं उठूंगा नहीं अभी कहां हूं हूं में कहा तो महाराज के बड़े भ्राता सनन उनको कहते हैं कि मुनि को क्रोध आ गया क्रोध के कारण ओट जो है फड़कने लगे और वो शाप देने की भावना से जोर से बोल उठे न मनोरथा गिरे त्वया आति दृष्टि नस्मा तू तिल्यम क्षीन उन्होंने कहा गिरे दुष्टता के कारण मेरे साथ नहीं जा रहे हो इस तरह में रहना चाहते हो तुम्हें तुम्हें छाप देता हो क्या साप तस्मा तू तिल मातृ तब से तुम क्या करोगे तिल हर रोज क्या एक दिन नीचे जाओगे आचार्य अगर कहते हैं क्योंकि घटना सत्ययुग की है तो सत्ययुग में तो बहुत विशाल थे इतने विशाल होते में है तो राधा कृष्ण की लीलाएं उनके ऊपर होती नहीं तो अच्छा ये कृष्ण की योजना है थोड़ी हाइट छोटी हो जाए ताकि बछड़े ग्वालियर भगवान के सफागर गोपी ये सब उनके ऊपर भ्रमण कर सकती है तो खाली हाथ काशी चले जाते हैं तब से प्रतिदिन जो घटने लगता है तो आचार्य ने तो दूसरी व्याख्या भी करते हैं कि गिरिराज नीचे जा रहा है इसका एक भी एक रीजन है कि उनको कृष्ण का विरह है विरह के कारण क्या है वो छोटे होते जा रहे हैं इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कब तक प्रभावशाली रहेगा यावत भगीरथी गंगा यावत गिरी, तावत कले प्रभावस्तु जब तक इस संसार में भगीरथी गंगा है और जब तक गिरिराज गोवर्धन है तब तक कलयुग प्रभावशाली नहीं होगा जैसे जैसे ये चीजें नष्ट होते जाएगी या कम होते जाएगी गिरिराज और गोवर जो गंगा है तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कलयुग का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि धाम में एवं ब्रज वृंदावन में ये चार पाप में वहां के निवासी लिप्त हो जाएंगे तो वैसे वैसे यमुना नष्ट हो जाएगी इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे यमुना यहाँ बहते थे केशी घाट के इस तरफ कालिया दहा है अभी यमुना कहा जा रही है धीरे धीरे खत्म हो जा रही है इसका मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि धाम में अत्यधिक पाप बढ़ते जा रहे हैं तो इस प्रकार से गोवर्धन भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए और भगवान के आदेशानुसार और श्रीमती राधा रानी की इच्छा की पूर्ति करने हेतु इस जगत में एक प्रकार से प्रकट होते हैं और ये नित्य विद्यमान इस संसार में इसलिए ब्रज छोड़कर कृष्ण चले भी गए तो तीन चीजें यहां अस्तित्व में थी यमुना गोवर्धन और ब्रज तो ये हमेशा कृष्ण की लीलाओं में सबसे अधिक सहायता प्रदान करते हैं तो भागवत में गोवर्धन लीला का वर्णन दो तीन अध्याय में आता है बहुत विस्तार से इस लीला का वर्णन करते हैं। तो उस लीला की चर्चा बचे हुए समय में हम करने का प्रयास करेंगे तो जब शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान कृष्ण हाँ, अपने कृष्ण और, तो और बलराम को अप्रोच किया कृष्ण और बलुराम को कहा कि हम भूख के मारे मर रहे हैं कुछ हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो तो भगवान ने कहा भेजा उनको जाओ जाओ नजदीक के गाँव में जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं उनके पास जाओ और उनसे कुछ भिक्षा मांग के लाओ उनको कहो कि क्षत्रिय बलराम और कृष्ण है तो बालक जाते हैं तो ब्राह्मण तो उनको भगा देते हैं वो बेचारे गोल आते कृष्ण के पास कृष्ण कहते कि जाओ अभी वापस उनके पत्नियों के पास जाओ जैसे उन पत्नियों ने सुना कृष्ण भोजन चाहिए उन्होंने जो यज्ञ के लिए भोजन बनाया हुआ था बड़े बड़े थाल, सुवर्ण के थाल थे वो सारे उन्होंने कहा आपको नहीं हम आपके साथ चलेंगे क्योंकि उन्होंने केवल कृष्ण के बारे में सुना था उन यज्ञ पत्नियों ने आज तक कृष्ण को कभी देखा नहीं था तो जब वो यज्ञ पत्निया अपने सारे अपने बच्चे और सबको छोड़कर बड़े बड़े गोल्डन थाल अपने सर पे लिए सारा भोजन उसके ऊपर और निकल पड़े। जैसे वो गए तो दूर से देखा कृष्ण कैसे तो खड़े थे। को कहते, उन ब्राह्मण ने सबसे पहले देखा कि कृष्ण त्रिभुन ललित रूप में खड़े हैं। एक हाथ आपने दूसरे सखा के कंधे पर रखा है और तिली नजर से ब्राह्मण पत्नियों की ओर देख रहे हैं ऐसी मुद्रा में जब देखा ब्राह्मण पत्निया पूर्ण रूप से समर्पित हो गए ब्राह्मण पत्निया उनको सारा वो जो भोजन है वो अर्पित करने लगे और उन्होंने सोचा कि बस कृष्णा अभी हम आपके साथ ही निवास करेंगे अभी हम वापस अपने घर नहीं जाएंगे कृष्ण ने कहा ये अच्छा नहीं है आप वापस अपने घर चले जाओ हाँ क्योंकि मेरे संग में रहना इतना अधिक अच्छा नहीं है जितना कि मेरे प्रति अत्यधिक प्रीति रखना मुझमें आपका मन को पूर्ण रूपेण लगाना यह सर्वश्रेष्ठ है मेरे साथ निवास करने से यह नहीं है कि मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है लेकिन हे गोपी हे ग्रामन पत्नियों मैं आपको कहता हूं किस प्रकार से मेरे प्रति प्रेम की भावना तुम जागृत कर सकती हो तो कृष्ण उनको चार चीजें करने के लिए कहते हैं वो कहते हैं श्रवनात् दर्शना ध्याना की नथा सन्निकर्षे न प्रति या तो तथो उन्होंने कहा हे, हे ब्राह्मण पत्नी हो मेरे प्रति प्रेम विकसित करने का एकमात्र सरल उपाय है सबसे पहले क्या है श्रवणात दूसरी चीज है दर्शना और मई प्रेम की भावना से मेरे नाम गुण का उच्चारण करना यदि कोई करता है न वो व्यक्ति वास्तव में मेरे नजदीक है वो नहीं कि कोई शारीरिक रूप से मेरे नजदीक है कृष्ण कहते उससे श्रेष्ठ इस प्रकार से मेरे नजदीक रहना तो तुम क्या करो ये करो और यहाँ से वो वापस आपके चले गए तो कृष्ण उसी समय कृष्ण देखते हैं हाँ, उस उसी वही स्पॉट ब्राह्मण पत्नियों को मिले थे भगवान वहां से उन्होंने देखा कि पूरे ब्रज में कोई उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही हैं और क्या उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे लोग लोग उन्होंने देखा कि कई सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं कई सारी तैयारियां कर रहे हैं तो कृष्ण दौड़ते हुए अपने जो पिता हैं नंद महाराज के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो व उपागता किम फलम कष्ट उद्देश्य नवाज आते थे मखा। मखान हे नंद महाराज मेरे पिता आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो इस यज्ञ का इसका फल क्या है किस चीज़ के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो और क्या उद्देश्य है और किसके लिए आप कर रहे हो कौन इसका देवता है क्या ये शास्त्रों में कहा गया है इसका परिणाम क्या है तो उन्होंने कहा देखो नंद महाराज तो कृष्ण फिर से कहते देखो मुझे बच्चा मत समझो मैं अभी गाय चलाता हूँ पहले बछड़े चलाता था थी तो ठीक है बच्चा था अभी बड़ा हो गया और मैं फिलोस को जानना चाहता हूँ धार्मिक सिद्धांत को समझना चाहता हूँ और मुझे ये बताओ कि ये शास्त्रों में कहा गया है या पॉपुलर कस्टम या ट्रेडिशन रीति रिवाज पारंपरिक कार्य है आप मुझे क्लियरली बताओ जब ये सब बातें कृष्ण बोल रहे थे और कृष्ण के पास वाक चतुर्य है कृष्ण से अधिक चतुर व्यक्ति कोई नहीं है इसलिए कहते हैं नरोत्तम कृष्ण चतुर है जय जना भजे कृष्ण से बड़ा चतुर और कृष्ण तो चतुर है लेकिन जो उनका भजन करता है वो कृष्ण से भी अधिक क्या है चतुर है तो भगवान ने कहा में ध्यान पूर्वक सुनना चाहता और जो साधु व्यक्ति होता है वो अपने पास कुछ छुपा के नहीं लगता वो क्या करता है सबको रहस्य बता देता है उसका कोई अपना मित्र पराया शत्रु आदि नहीं होता तो आप क्या करो साधु हो नंद महाराज कहते मैं साधु नहीं हूं मैं, मुझे मैं तो गृहस्थ व्यक्ति हूं मुझे अपना और पराया इसका ध्यान रखना होता है तो नंद महाराज ने कहा ये कही बच्चा तो, तो अंधानुगम करते हुए नहीं करना चाहिए जानकर कार्य करना चाहिए तब सफलता होती है जानकर कुछ करते हो तो उसका आगे लाभ होता है अन्य अनजाने कुछ करते तो थो तो तो उसका थोड़ा लाभ होता है। तो आप सफलता चाहते हो तो बताओ क्या ये क्यों और हैं वो समझना चाहिए जैसे दक्षिण भारत में केरला में एक फैमिली था मॉडर्न ब्राह्मण ब्राह्मण तो होते है लेकिन कौन से ब्राह्मण मॉडर्न ब्राह्मण तो उस माता जी के घर में विवाह होने वाला था और विवाह में बहुत सारी तैयारियां हो रही थी यज्ञ मंत्रों का उच्चारण पूजन वस्त्रों की खरीदी करना जब उस सेलिब्रेशन था उस दिन घर की जो स्त्री थे उन्होंने देखा कि सब कुछ सुव्यवस्थित रूप से हो रहा है लेकिन एक चीज डिस्टर्ब कर रही है वो एक बिल्ली उनके घर में थी वो बिल्ली बारम्बार बीच बीच में आती रहती थी और सारे सेलिब्रेशन में समस्या उसने खड़ी की थी तो उस माता जी ने क्या किया उस माता ने देखा कि ये बिल्ले सबको तंग कर रहे हैं तो उसने एक टोकरी ली और टोकरी में टोकरी के नीचे उसको ढक दिया और ये किसने देखा था उनके घर में जिस जो जिस लड़की की शादी हो रही थी ना उसने देखा तो शादी वगैरह हो गई वो अपने ससुराल चले गई वो अभी बड़ी हो गई उसके भी बेटी हो गई जब उसकी बेटी की शादी का समय आया तो उसने सारी तैयारियां की और सारी तैयारियां की उसने सोचा कुछ तो मिसिंग है क्या मिसिंग है क्या आया बिल्ली मिसिंग है क्योंकि उसके शादी के दिन क्या हुआ था उनकी मां ने बिल्ली को ढक के रखा था तो सारी तैयारियां हो गई तो इसने भी सोचा बिल्ली कहाँ है बिल्ली पर ढूंढा सेलिब्रेशन के बीच में कोने में बिल्ली को टोकरी के नीचे ढक दिया और उसने लगा कि आभी पूर्ति हो गई है तो मतलब यह है ट्रेडिशन अंजान रूप से करना तो वैसे ही भगवान पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि ये रीति रिवाज हैं परंपरा है क्या या फिर शास्त्रों में बोला गया है तो नंदा महाराज कहते हैं परिजन्यो भगवान इंद्रो में आत्मूर्त यहां उन्होंने कहा इंद्र तो देवता हैं बारिश के वर्षा के और ये जो बादल हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं और ये बादल सारे जीवों को वर्षा प्रदान करते हैं जिसके द्वारा जीवों को जीवदान जीवन दान मिलता है तो उन्होंने कहा हम ही नहीं बल्कि हजारों लोग इंद्रों की इंद्र की पूजा कर रहे हैं और उस वर्षा से अन्न प्राप्त होता है उस अन्न के द्वारा यज्ञ आदि होता है और जीवों की रक्षा होती है और जिसके द्वारा जो त्रिवर्ग है धर्म अर्थ और काम उनकी पूर्ति होती है तो इस प्रकार से जब ये बता रहे थे नंद महाराज तो नंद महाराज को बार बार कृष्ण कहते कि बताओ सही में तो लोगों को कहते हैं कि दो प्रमाण होते हैं एक है शास्त्र प्रमाण और दूसरा है पारंपरिक प्रमाण तो व्यक्ति को शास्त्र प्रमाण के आधार पर कार्य करने चाहिए और पारंपरिक जो ट्रेडिशनल प्रमाण है उसके आधार पर भी कार्य करना चाहिए पारंपरिक प्रमाण लेकिन जो पारंपरिक प्रमाण है वो किसी आचार्य के द्वारा अनुमोदित या सैंक्शन या स, आ, क्या कहेंगे गाइड किया होना चाहिए किसी आचार्य के द्वारा तभी उस परंपरा को पालन करना उचित है अन्यथा उस परंपरा को पालन करना अनुचित है तो कृष्ण ने कहा कि ये सब क्या है व्यक्ति को कर्मना जायते जाए जंतु कर्म नैव प्रलियते उन्होंने कहा कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है और कर्म से ही व्यक्ति का विनाश हो जाता है सुख दुख भय आदि कर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं तो भगवान ने एक नास्तिक दर्शन का वर्णन करना शुरू किया वो नास्तिक दर्शन क्या था जिसे कहते हैं कर्मवाद या फिर कर्म मीमांसा जिसमें में विश्वास है लेकिन पूर्ण रूप से नास्तिक तक का उसमें अधिकता है परम नियमता को स्वीकारते नहीं है भगवान उसमें स्वीकार नहीं करते और वो कहते हैं कि कहतेमेट फाइनल पुरस्कृत करती है और वही सबको दंडित करती है तो, तो इंद्र फल क्या देगा ये जो समर है पहाड़ है पत्थर है आ? उन स्थानों में इंद्र वो लोग कुछ करते नहीं उस स्थान में भी वर्षा कर रहे हैं तो हम यदि हमें भी उनकी पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से कई रूपों में भगवान उनको बताते जा रहे थे कि इंद्र की जो पूजा है उसकी है। उसकी आवश्यकता नहीं बल्कि देखा जाए कृष्ण में दोनों ने उत्पाद मचाया था एक तो आसुरो ने भी और दूसरा किसने देवताओं ने भी पहले पर अभी कुछ महीने पहले ब्रह्मा ने परेशानी खड़ा थी भगवान के लिए उसके बाद अब ये कौन है इंद्र है तो सुर और आसुर दोनों भी बल्कि इंद्र की तो इतनी बड़ी एक्टिविटी है ये सारे आसुर आते थे केवल कृष्ण को मारने के लिए लेकिन इंद्र ने क्या योजना बनाई थी केवल कृष्ण ही नहीं कृष्ण के साथ उनके डिबोटी उनका धाम ब्रश सबको विनाश करना चाहते थे तो आसुरों से भी महाभयानक है इंद्र का कार्य ये, ये भावना कैसे उत्पन्न होती है अहंकार है भगवान ने कुछ दिनों से देख रहे थे कि इंद्र का अहंकार बहुत बढ़ते जा रहा है तो उन्होंने उसको दमित करने के लिए ये चीज उन्होंने की <coughs> हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे तो जब इंद्र को दंडित करने की भावना भगवान कृष्ण में आ गई और उन्होंने ये जो नास्तिक दर्शन है उसको बताना शुरू किया, तो कृष्ण ने कहा कि हमारा जो जीवन है वो तो जिनके ऊपर निर्भर है उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए कृष्ण ने कहा जैसे कोई स्त्री है जिसको जात पत्नी कहते हैं जात पत्नी का मतलब है वो पति के शेल्टर में रहती है पति उसका सब कुछ देखभाल करता है लेकिन वो किसी और से प्रेम करती है भगवान ने कहा कि हमें हमें हमें उस जार पत्नी के समान नहीं होना चाहिए, जो जिन्होंने दिया है, उनका ही सेवा आदि करना चाहिए और वही हमारा वास्तविक ड्यूटी है तो फिर भगवान वर्णन करने लगे ब्राह्मणों का कर्तव्य है यज्ञ पाठ आदि करना और जो क्षेत्रीय है उनका कर्तव्य है रक्षा आदि करना वैश्य है उनका कर्तव्य है व्यापार आदि करना शूद्र है उनका कर्तव्य बाकी वर्णों की सेवा करना तो ये सब चीजें भगवान वर्णित कर रहे थे तो उन्होंने कहा हम हाँ वैश्य हैं और वैश्य का प्रमुख कार्य क्या है कृषि वाणिज्य को रक्षा कुसिदम दम तो हैं उन्होंने कहा कृषि वाणिज्य गायों की रक्षा करना ये हमारा प्रमुख कार्य है लेकिन उसमें भी हम हाँ विशेष रूप से वृंदावन में निवास करते हैं हमारे पास प्रमुख रूप से गायें हैं, उनके देखभाल उनकी, उनकी सेवा आदि करना उनको व्यक्ति करना ये हमारा प्रमुख कर्तव्य है तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो गाय है ये जो गोवर्धन है हिल है उसके ऊपर निर्भर है क्योंकि ये जो गोवर्धन हिल या जो पर्वत गवों के लिए सारा चारा या घास जल आदि प्रदान करता है महिंद्रा किम करिष्यति ये जो है वो क्या करता है ये तो सब जगह बारिश करता है जहां उस बारिश की आवश्यकता नहीं है तो ने अपने पिता को ऐसा प्रचार किया नंद महाराज कुछ और सोचने सोच नहीं पाया बल्कि नंद महाराज को इतना उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि हमें तो दो चीजों का आश्रय लेना चाहिए एक है गाय और दूसरा है ब्राह्मण तो उन्होंने कहा देवताओं की पूजा तो मैं बचपन से देख रहा हूँ अभी भगवान सात साल तक देख रहे थे ऐसे नहीं कि आज पहली बार इंद्र पूजा देख रहे हैं सात साल से इंद्र पूजा हो रही है देख रहे थे जान रहे थे उनको पता था तो उन्होंने कहा कभी आज तक हमने देखा नहीं इतनी सारी पूजा अर्चना करते हैं वो देवता आकर कभी खाते क्या आपकी आंखों के सामने तो नंद महाराज कहते कि ऐसा कभी भी हमने देखा नहीं तो लेकिन उन्होंने कहा ये दो चीजें हमेशा गाय और ब्राह्मण हमारे के सामने पूजनी आद्रे आग, चार भिता इसलिए आप क्या करो यज्ञ करो गाय गा, गायों के लिए ब्राह्मणों के लिए और तीसरी चीज गिरिराज गोवर्धन के लिए तो जब ये बता रहे थे कि इन तीन चीजों के लिए आप यज्ञ कीजिए ताकि उससे क्या होगा उसके द्वारा जो ब्रज है उसमें सुख और समृद्धि आ सकती है तो जैसे भगवान ने नंद महाराज को ये कहा कि इंद्र की पूजा के लिए जितना भी आ, संपदा या भोग आदि बनाया है उसको तीन भागों में आप बांटिए है एक भाग यज्ञ में आहूति देने के लिए दूसरा भाग ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए और तीसरा भाग किसके लिए है अन्नकूट हाँ, गोवर्धन के लिए तो जब भगवान ने कहा कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारा जीवन पूर्ण रूपेण गोवर्धन के ऊपर निर्भर है इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब गोवर्धन की पूजा करें और अन्नकूट उत्सव मनाया जाए तो ये सब बोलते जा रहे थे कृष्ण ने कृष्ण ने इतना भी कहा कि कोई भी व्यक्ति इवन खाने वाला जो चांडाल है किसको सुनाई दे रही थी इंद्र को उनके और यहाँ भगवान ने भगवान जान पूछ कर इंद्र का जो क्रोध है उसको भड़काना चाहते थे तो किसी को जलाना चाहते हो ना आप तो कई बार होता है ना कि घर में सास बहू को सुनाई तो इतना तेजी से बोलती रहती। मोटे आवाज में, तो उसको जलाना चाहते उस कोने तो में में तो भगवान स्वर्ग राजा इंद्र को जलाना चाह रहे थे उसके क्रोध में तो भगवान ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे और भगवान ने कहा कि जब इनकी गोवर्धन की पूजा करेंगे तो हम क्या करेंगे उसके बाद आप सब लोग हाँ अच्छे अलंकार वस्त्र आदि धारण करो और हम चार चीजों की परिक्रमा करेंगे एक है की परिक्रमा दूसरी है है ब्राह्मण के के तीसरी यज्ञ फायर और चौथी है गिरिराज गोवर्धन की तो भगवान ने यह अपना प्रस्ताव नंद महाराज के सामने रखा और उन्होंने कहा रोचते ता आपको यदि उचित लगता है तो ये करो हाँ तो नंदा महाराज ने जब यह सुना तो नंदा महाराज तैयार हो गए तो फिर जितना भी पूजा के लिए चीजें इकट्ठा किए थे, उन सब चीज उन सब चीजों से गोवर्धन की पूजा करना हाँ उन्होंने शुरू किया तो भगवान ने कहा कि गोवर्धन को अर्पित किया हुआ जो भोजन है जो भी व्यक्ति ग्रहण करेगा आ, उसका जन्म वृंदावन में होगा कहा होगा ब्रज ब्रजभूमि में और वो हमेशा जौग जौग सबसे सुंदर बनेगा उसका ज्ञान से से भर जाएगा सारे रोगों मुक्त हो जाएगा और इस आ, इस ये जो फेस्टिवल है जो सबके जीवन में मंगल और सुख लाने वाला है आ, ऐसा गोवर्धन पूजा उत्सव कृष्ण कहते हैं हर एक को धूमधाम से मनाना चाहिए और जो व्यक्ति इस गोवर्धन पूजा को छोड़कर बाकी चीजों में मग्न रहता है तो भगवान कहते वो जल्द ही बोरा हो जाएगा अंधा हो जाएगा ऐसे बहुत सारी चीजें कृष्ण ने बोली और भगवान ने कहा कि हमें क्या करना होगा इस गोवर्धन पूजा की शुरुआत करनी होगी तो भगवान ने कल के दिन दीपावली के दिन प्रचार किया अमावसा थी ना अमावसा के दिन और आज क्या है प्रतिपदा है तो प्रतिपदा आज के दिन भगवान ने गोवर्धन पूजा फेस्टिवल मनाया जिसको कहा जाता है। तो भगवान ने क्या किया? गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में सारे लोग गए और वहां अन्नकूट क्षेत्र है आपने परिक्रमा की होगी तो अन्नकूट क्षेत्र दान घाटी से या इसको गोवर्धन है जहां आ, दान निवर्तन कुंड है वहां से शुरू होता है अन्नकुट क्षेत्र कहां तक है गांव तक है, लगभग तीन किलोमीटर तक क्षेत्र है तो इस इसमें गोवर्धन फेस्टिवल के और इतना ही नहीं उस समय उन्होंने सोचा कितने विशाल गिरिराज हैं तो उनको छोटे छोटे बर्तन में थोड़ी खिलाना चाहिए हा? है आप इतने छोटे-छोटी कटोरियों में सर्व करते हैं ताकि बहुत काम तो ने क्या जो ने सोचा, बड़े बड़े प्लेट तो अवेलेबल नहीं थे तो फिर खड्डे गड्ढे बनाए एक दाल के लिए एक स्वीट राइस के लिए एक राइस के लिए हलवा के लिए तो ऐसे बहुत सारे और उसमें भर भर के सारा जो कुकिंग किया हुआ भोगा है वो लाके डालते थे कवि कर्णपुर ने इस लीला को इतना विस्तृत वर्णन किया है उन्होंने कहा कि इतने घी के बड़े बड़े सरोवर बनाए थे मालपुआ और गुलाब जामुन रसगुल्ले जितने भी स्वीट्स है उनके सरोवर के सरोवर साहब दिखाई दे रहे थे और हजारों जो लोग हैं वो नगाड़े बजाए जा रहे थे म्यूजिक बजा रहे थे और वो म्यूजिक किसको सुनाई दे रही थी बंद हो गए तो उनके डॉक्टर्स कौन है अश्विनी कुमार तो कहते कि अश्विनी कुमार उन्हें उनको दवा दी और दवा देकर उनके कान थोड़े से ठीक हो गए और लिखते हैं तांपर्य में कि जब ये नगाड़ी बज रहे थे और कृष्ण ने सारा आयोजन किया था तो वो समय इंद्र का सर दर्द होने लगा क्योंकि कृष्ण क्या कर रहे थे उनको कर रहे थे। उन्होंने कहा चांडाल को भी दो खाने के लिए लेकिन इंद्र को मत दो इस प्रकार से जब वो बोल रहे थे कि अन्नपूट फेस्टिवल मनाने के लिए सारे ब्रजवासी वहां पहुंचे तो भगवान बहुत विशाल रूप धारण किया हाँ, कृष्ण ही गिरिराज के ऊपर एक विशाल व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गए और और कहने लगे जोर से मैं गोवर्धन हूं क्या कहने लगे जोर से बोलिए मैं गोवर्धन आप गोवर्धन के सेवक हैं तो मैं गोवर्धन हूं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान ने अपना विशाल रूप गोवर्धन के ऊपर प्रकट किया और कई हाथ थे उनके कुछ हाथ बहुत लंबे थे और कुछ हाथ बहुत छोटे थे क्यों क्योंकि जो नजदीक का भोजन है वो लेने के लिए नजदीक के हाथ दूर का भोजन है तो दूर के हाथ तो लोगों ने सोचा इतना विशाल पर्वत इतना दैदीप्यमान और इतना प्रकाशमान है तो उनको लग रहा था कि ये उतना से भी बड़ा विस्तार है हा? क्योंकि उन्होंने किसका विस्तार देखा था पहले का तो देखा ही था कृष्ण को मारने के लिए आए थे तो फिर सारे जो ब्राह्मण आदित है तो उनके सामने खड़े होकर कृष्ण और बलराम खड़े हो गए के सामने और फिर कृष्ण ने पूछा कहा है आप कौन हो ऐसे पूछा किसने पूछा कृष्ण ने अभी उनको जानते हैं मैं तो खुद ही हूं वहां लेकिन खुद सबको समझाने के लिए हाँ तो वो व्यक्ति जो भी पर्सन है प्रकट गए थे उन्होंने कहा हे देख कर कृष्ण कहते सबको कि अभी सब लोग प्रणाम कीजिए किसको प्रणाम कीजिए हमको गिरिराज को तो कृष्ण और बलराम दोनों एक दूसरे की आंखों में आखिर डाल के हंस रहे थे खुद प्रणाम कर रहे थे और सारे ब्रजवासियों को लगाया कि आप लोग भी प्रणाम करो तो कृष्ण ने कहा देखो आज तक कितने देखे हैं कभी कोई बोला था कि ब्रज में कभी कोई खाने के लिए आया था इतने सारे देवता भगवान कहते आप दो पहली बार हां। कौन है स्वयं भगवान खाने के लिए आए हैं खाते नहीं है बल्कि बोलते भी है कुछ लोग होते ना जो खाते हैं बोलते है। नहीं तो वैसे ही भगवान सारे ब्रजवासियों को लगा रहे थे तो इतना सारा उन्होंने राइस और कई सारी चीजें बनाए थे कि फिर अभी गिरिराज ने सारे भोगों को स्वीकार करना शुरू किया तो ब्रजवासियों के लिए तो अमेजिंग फेस्टिवल था अपने आंखों के सामने देखना और गिरिराज अपना हाथ ऐसे फैलाते थे सारा राइस उठा लेते थे खा लेते थे तो वहां का जो छोटा सा कुंड एक प्रकार से राइस का कुंड दाल का कुंड सब्जियों का कुंड ऐसे सारे कुंड बहुत सारे थे तो एक ही हाथ में सारा एक कुंड ऐसा खा लेते थे तो ब्रजवासी दौड़ते थे क्या हो गया वहां खाली हो गया तब तो दूसरा हाथ से दूसरा खा देते सारा सारे दौड़ते थे दूसरा कुंड देखने के लिए तब देखते दे, दाल का कुंड भी खाली हो गया ऐसे नहीं कि उस समय कौन थे आप जाओगे हम रिसेंटली गए थे श्रीनिवास आचार्य का स्थान है वहां जब फेस्टिवल होता था ठाकुर और शामानंद प्रभु इनके समय में तो उस समय वहाँ इतने आते थे कि दाल रखने के लिए कोई बर्तन नहीं हुआ करते थे श्रीनिवास आचार्य का जो घर है उसके सामने आज भी वो कुंड है उसका नाम है दाल कुंड सारे डिगोटिस आते थे फेस्टिवल में तो उसमें दाल रखे जाते थे आज जब बैठते थे प्रसाद के लिए तो उनको सर्व किया जाता था जो का है, जा पहली बार गौर पूर्णिमा में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग आते हैं अस्सी अस्सी हजार लोग इस फेस्टिवल के लिए गौर पूर्णिमा के लिए और आज भी वहां दाल आदि रखने के लिए ऐसे कुंडो का इस्तेमाल होता है तो ऐसे ये जो गिरिराज है इनको ग्रहण करते जा रहे थे अलग अलग चीजों को और को को आनंद आ रहा था इतने सारे को खाते हुए उनसे अधिक आनंदित कौन हो गए थे ब्रजवासी लेकिन बच्चे बड़े भयभीत हो गए थे बच्चों ने इसमें विशाल रूप देखा सारे ब्रज के बालक डर गए थे और फिर देखा कि सारा खत्म हो गया तो वो चिल्लाने लगे क्या चिल्लाने लगे और अन्य और अन्न और क्या चाहिए अन्न और चाहिए तो ने देखा खत्म तो कर दिया कहाँ से अन्न लाएंगे तो एक बुद्धिमान भक्त था आ? बुद्धिमान भक्त ने क्या किया देखा भगवान को तो संतुष्ट करना है कृष्ण से छुट्टी प्राप्त करना है तो क्या करो तुलसी तुलसी के पास पास जाओ किसके पास? गए को प्रणाम किया एक पत्र निकाला सामने रख दिया जैसे तो ने लिया बड़ा सा क्या कहते हैं डकार डकार इतनी उन्होंने ले वो से संतुष्ट हो गए और ब्रजवासी आनंदित हो गए फिर कौन तो तो तो था सुगंधित वाटर जो उन्होंने फिर देखा इतने सारे व्यंजन खाए दांत में कुछ अटक भी गया होगा टूथ पिक ला के तो तो लिए बड़ा सा रखा गया था उन्होंने सोचा सारे प्रसाद के बाद पान देते है ना बेटर पान खिलाते हैं तो उनके लिए विशाल पान की योजना की गई थी जैसे गिरिराज ने वो पान खाया तो उनके जो ओट है लालिमा छा गई लाल हो गए और फिर ब्रजवासियों ने क्या किया आरती की और कई प्रकार की प्रार्थना की और सबने उनको दंडवत किया और तब गिरिराज का जो मूर्तिमान रूप है सबके सामने से आप प्रकट हो जाता है फिर ब्रजवासी गाय जो सुवर्ण से आभूषित थी उनकी पूजा करते हैं गाय का पूजन करते हैं उनकी परिक्रमा करते हैं फायर की परिक्रमा करते हैं ब्राह्मणों को गिफ्ट देते हैं उनकी पूजन आदि करते हैं ये सब किया प्रसाद बाटो का इतना प्रसाद बाटो की ब्राह्मण खाने के बाद केवल हंसते रहने चाहिए क्या होना चाहिए हंसते रहने चाहिए जब फुलने होते तो थोड़े थो दुखी होकर हम से बाहर आते हैं? नहीं, लगता है कि कुछ कम हो गया है इसलिए कृष्ण ने स्पेशल वर्ड यूज किए हैं में कि इतना किया है वो हंसते हुए बाहर आ जाने चाहिए और फिर उसके बाद सबको भोजन कराओ नए कपड़े धारण करो और एक परिक्रमा के लिए निकलो तो फिर सब लोग परिक्रमा के लिए निकलते है परिक्रमा क्रमशः परिक्रमा होनी चाहिए या प्रदक्षिणा भगवान को दक्षिण दक्षिण आपने दक्षित में रखकर क्या करना चाहिए प्रदक्षिणा करनी चाहिए तो उन्होंने कैसी परिक्रमा की सबसे पहले वाइट काउज आगे चल रही थी फिर दूसरी फिर ब्राह्मण फिर कम्युनिटी के जो लीडर्स थे फिर उनके सर्वंट असिस्टेंट उनके पीछे चल रहे थे फिर उनकी पत्निया फिर उसके बाद जो टीनेज गर्ल्स हैं, है हैं, है हैं, वो फिर उनके बाद सेविकाएं, फिर उसके बाद नाचने गाने वाले जो आर्टिस्ट हैं और उसके बाद जो बचे हुए ब्रज के लोग हैं वो सब चलने लगे फिर ये जो गोपिया बीच में ये युवतिया चल रहे थे वो एक अमेजिंग सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे कवि करण कहते हैं वो गा रहे थे गिरि केना गिरिपूज विता के न पूता जेना तो कृष्ण के सारे लीलाओं का स्मरण करते हुए गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं विहिताकेन विहिताकेन ऐसे जिनको वो गा रहे थे कि गोवर्धन की पूजा किसने हमसे करवाई जिन्होंने क्या किया त्रिनावर्त का व्या गिरिराज की पूजा किसने हमसे करवाई पुतना का जिन्होंने उद्धार किया तो परिक्रमा करते हुए हम क्या करते हैं गप्पे मारते हुए जाते हैं इधर उधर की बातें करते हैं तो परिक्रमा के समय कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए नाम कीर्तन करना चाहिए वो वास्तव में परिक्रमा है इस प्रकार से सारे लोग परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते करते कृष्ण तो इतने आनंदित हैं सबसे अधिक आनंद किसको हो रहा था कृष्ण को सबसे बड़े दुखी दुखी जीवात्मा कौन था इंद्र तो कृष्ण इतने आनंदित थे कि अपना कपड़े ऊपर कर कर, कर गुमा गुमा के ऐसे घुमा घुमा के जैसे बहुत आनंदित होते हो ना कई बार देखो ब्रह्मचारी कीर्तन में नाचते हैं वो अपना चंदर लेके घुमाते रहते हैं लगता है बहुत आनंद हो रहा है तो वैसे ही कृष्ण अपनी छड़ी को लेकर घुमा रहे हैं अपने ऊपर वस्त्र को लेकर घुमा के नाच रहे हैं और हस रहे हैं खेल रहे हैं क्लैपिंग कर रहे हैं सारे ब्रजवासी देख रहे हैं ये सबसे अधिक आनंदित है तो ऐसे परिक्रमा करके पुनः वो सारूट क्षेत्र में आते हैं और फिर वहां से वो आ, अपने बहन के वहां जाते हैं आज आज क्या है आज प्रतिपदा है प्रतिपदा कल है हाँ तो कल के दिन कहा जाते हैं कृष्ण द्वितीया के दिन हाँ मतलब आज के रात्रि में चले जाते हैं अपने सारे सफाओं के साथ हाँ भ्रात मनाने के लिए उनकी जो बहन है उनकी तो अपनी बहन नहीं थी एक्सचेंज ऑफर हो गया था। हो गई थी, ओ चली गई थी उनकी बहन तो वर्णन आता है कि उपनंद की जो बेटी है सुनंदा कजन सिस्टर भगवान की उनका आमंत्रण था उनके वहां कृष्णा अकेले नहीं जाते हैं अपने सारे सखाओ के संग में जाते हैं और वहां जाकर सुनंदा ने कई सारे व्यंजन बनाए थे कृष्ण के लिए कई सारे गिफ्ट्स रखे थे और भगवान अपने साथ मधुमंगल आदि सखाओ को ले गए थे इवन भगवान द्वारका में थे जिस दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया उसके बाद वो कहा चले गए थे सुभद्रा के यहां भाद्र द्वेश के लिए भयाद्वेश तो जब भगवान पहुंचे तो देखा अरे इतना सारा अरेजमेंट है और ये सारे सख्त सबसे अधिक किसको हो रहा होगा को बोलिए ब्राह्मणों को अपना बनाना है कुछ मत करो उनके टंग को सेटिस्फाई करो वो आपके हो जाएंगे तो वैसे मधुमंगल इतना सारा व्यंजन देखा इतना सारा भोजन खाया और जब उनकी सिस्टर ने कई सारी गिफ्ट दी भाई की पूजा की जाती है और फिर भगवान ने भी कई भोजन फेस्टिवल था ना उससे ज्यादा अच्छा यहाँ है कल मुझे जितना आनंद नहीं आया उतना आनंद आज आपकी बहन सुनंदा की यहाँ आया है आपको एक ही बहन क्यों है आपकी बहुत सारी बहने होनी चाहिए और एक कैलेंडर इतना लंबा इतने लंबे समय के बाद की आता है हर रोज क्या होना चाहिए यमी यमुना का दूसरा नाम क्या है यमी यम और यमी सूर्य के पुत्र है हाँ, बच्चे है और यमी ने भी अपने जो भाई है यमराज उनकी पूजा की थी तो जब यह सब हुआ ये लोग तो मस्ती में थे लेकिन इंद्र को इंद्र के हृदय में पीड़ा हो रही थी इंद्र ने अपनी सभा बुलाई जिसमें उसको मानसिक संताप हो रहा था कठोर वाणी क्रोध में आचर्य अहो आश्चर्य छोटा सा बालक पशुओं का पालन करने वाला या? ये आपने आप को समझता क्या है गोपो ने मेरी उपासना छोड़कर अपासना कर दी है केवल इस बच्चे के वाणी वाणी के वाने पर विश्वास करके के कारण का, hey, hey, ऐसे ऐसे वचन जब व्यक्ति तो क्रोध में आता है ना, तो सबसे पहले बुद्धि का अनाश होता है क्या बुद्धि मानी जाती है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो आए से बोलते जा रहा था उन्होंने तो कहा ये चंचल बुद्धि आप सबका क्या हित करेगा इंद्र तो, तो प्रलय के समय बुलाये जाने वाले समर्थक बादल हैं उनको बुलाया और उनकी प्रशंसा की क्या आप सबसे वेगवान हो आप सबको जीतने वाले हो आप जाओ और क्या करो व्रज रूप ये गांव है उसका विनाश करो तो उसी समय ये जब आज्ञा मेंचार्य बैठा था करोड़ रूपये वहां के ऊपर वो बैठ के जाने वाला था देखने के लिए तो ये सारे बादल वगैरह ब्रज के ऊपर आते हैं सूर्य अप्रकट हो जाता है सब और धूल तूफान हाँ, मच जाता है चारों ओर अंधकार होता है एक मुहूर्त अड़तालीस मिनट का मुहूर्त होता है तो एक मुहूर्त में ही सारा जो ब्रज है वो विनाश की गर्द में जा रहा था इतने बड़े बड़े इतनी बड़ी-बड़ी जल की धाराएं थी कि जिस प्रकार से वट वृक्ष की दाढ़ी होती है ना वट वृक्ष की क्या होते जड़े लटकती है या वट भाती इतनी बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही थी पीलर के समान बड़ी बड़े बोते नीचे गिर रहे थे और जिसके द्वारा सबसे अधिक अधिकों को, था, को था। जो, जो गला कंबल होता है गले में ऐसा लंबा सा कम्बल ऐसा होता है ना गला कंबल उसमें बच्चों को लेकर वो उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे और वो सहन नहीं कर पा रहे थे इस कष्ट को जो बड़े बड़े बैल हैं, वो भी दुखी हो रहे थे और ये गव्य आदि कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और वो कहने कृष्ण कृष्ण कृष्ण गोकुलम प्रभो, हे आप गोकुल के नाथ हो आप क्या करो हमारी रक्षा करो तो इस प्रकार से जब अप्रोच किया देखा कृष्ण ने ये सब प्रजवासी गव्य आदि कृष्ण को अप्रोच कर रहे थे और उन्होंने कहा ब्रजवासियों चमक रही है ये बिजलियां ऐसी लग रही है मानव सर्व की लंबी लंबी जीवा तो उन्होंने कहा कि आप हमें इस प्रलय काली वातावरण से हमारी रक्षा करो तो कृष्ण उनके इस दुख को देख सोचने लगे बल्कि भगवान ने पहले सोचा कि अभी उसको नष्ट कर देता क्या सोचा सबसे पहले बचाने का नहीं सोचा ब्रज को सबसे पहले सोचा कृष्ण ने इंद्र का जो स्वर्ग उसको पूर्ण रूप से नष्ट करता हूं। लेकिन दूसरा थॉट आया कृष्ण कहते नहीं क्या करूंगा सबसे पहले ब्रज को बचाऊंगा तो भगवान ब्रज को बचाने के लिए तत्पर हो गए और भगवान ने कुछ ऐसा दिखाया नहीं कि मुझे इंद्र से रक्षा करने के लिए कुछ अपना बल यूज करना है बल्कि कालिया से जब भगवान को युद्ध करना था तो भगवान ने अपनी कमर थी, कपड़े थोड़े से टाइट कर दिए थे इसका मतलब कोई है कालिया कुछ शक्तिशाली है इसलिए तो आपने ये करना पड़ा था भगवान को लेकिन इंद्र के लिए भगवान ने कुछ नहीं किया और उसको ना जराना था दिखाना था कि तुम निर्बल हो तुम्हें कोई बल नहीं है तो भगवान तुरंत क्या करते हैं नेत्रों को कानों तक खोलते हैं कहाँ तक खोलते हैं यहां तक सुंदर लगते कृष्ण कमल नयन इसी कारण से कृष्ण का नाम क्या है कमल नयन क्योंकि उनके नए नए कानों तक खोलते हैं दिल्ली में हम जब आए थे तो एक ब्रह्मचारी रिगोटी था उसकी आप भी यहां तक लंबे थे तो उनका नाम राम था तो हम सब उनका नाम चेंज करते हम कहते थे कमल नयन उसको हम सब करते थे बहुत सुंदर लंबे लंबे किसी की देखी नहीं तो वैसे कमल ने खोली और मधुर से बोलने लगे हे डरो मत क्योंकि गीता में भी उनको कहना था आगे जाकर क्या मां सुधर्मा शरण रजिए है वास्तव में सब चीजों को छोड़कर अभी कृष्ण के शरण में जा रहे हैं तो जब ये उपद्रव भगवान ने कहा इंद्र का, का उपद्रव इतना बड़ा नहीं है जैसे भूख लगने से जितना कष्ट होता है ना उतना ही कष्ट है जितना इंद्र के द्वारा इसलिए आप कुछ मत करो आप चिंता रहित हो जाइए तो भगवान ने क्या किया तुरंत गए और गोवर्धन को उठाया कैसे उठाया जैसे कोई बच्चा मशरूम का जो अम्रेला है उसको सरलता से उठाता है या एक यादी सरलता से लोटस फ्लावर को उठाता है तो उसको उसको कुछ बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती तो वैसे भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया और ये सिखाने के लिए भी कि वास्तविक रक्षक कौन है भगवान के जो भक्त है और भगवान है क्योंकि गिरिराज कौन है कृष्ण के बेस्ट निमोटी है शेल्टर है तो किसका का लो आश्रय लेना है तो उनके भक्तों का लो तो भगवान ने उस हिल को या पर्वत को उठाया और इतना ऊंचा हो गया पर्वत आदि से भी ऊंचा तो उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र भी आता है सेवा करने के लिए क्या सेवा करता है सुदर्शन ऊपर जाता है और इतना ताप प्रकट करता है कि जो भी वर्षा हो रहे थे एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा था तो वो समय भगवान ने जैसे पर्वत को उठाया तो कुछ पत्थर ने सोचा हमें भी सेवा करनी है कुछ पत्थर नीचे गिर गए बन बन गया क्या गया क्या भगवान ने उठाया तो पहले बोला सब लोग आ जाओ हाँ चिंता मत करो कि मेरे हाथ से ये गिरने वाला नहीं है क्योंकि ये खाने के लिए आया था बोलता भी है हरा भी रक्षा भी करेगा ऐसे करो तो सोचो मत डरो मत कि ये गिरेगा सारे वगैरह आते हैं तो आंदर नहीं आएगा कोई बारिश फिर अनंत श्रेष्ठ ने सोचा इतना सब कुछ हो रहा है मेरे लिए तो कुछ सेवा होनी चाहिए तो आ गए उन्होंने कहा मेरे ने सेवा तो उन्होंने भी वो जो वॉल था उसके अराउंड और एक वॉल बनाया दिवा ब्रजवासियों की रक्षा के लिए तो ऐसे ब्रजवासी उसके नीचे आ जाते हैं भगवान की आज्ञा से और भगवान आनंदित हो जाते हैं क्यों आनंदित होते हैं क्योंकि भगवान अपनी जो चार पांच रसों की लीलाए है वो अलग अलग स्थानों पे प्रकट करते थे लेकिन यहाँ पांचों रसों का आदान प्रदान कृष्ण एक ही साथ कर रहे थे सारे भक्तों से शांत रस का आदान प्रदान कर रहे थे गायों से मोरों से और वात्सल्य रस का आदान प्रदान नंद महाराज यशोद आदि से साख्य रस का उनके सखाओं से गोपियों से कौन से रूप में माधुर्य रस में तो भगवान एक ही समय में ऐसे ऐसे दृष्टि डालते थे कृष्ण के चार दृष्टि का वर्णन आया है भगवान जो अपने से बड़े लोग हैं उनके प्रति आदर पूर्वक दृष्टि डालते थे रिस्पेक्टफुल uh, ग्लांस और जो उनके बराबर के हैं उनके प्रति जो दे, दे, देखते थे दृष्टि वो कैसे थी थोड़ी सी चंचल थी रेस्टलेस और जो इंद्र थे उनके ऊपर कैसे थी क्रुकर या कपट ताकि उनको दंडित करना चाहते थे तो भगवान ने सबको वहां बुलाया सारे ब्रजवासी सबसे पहले तो बाहर गाय थे उसके अंदर ब्राह्मण थे फिर गोप थे फिर उनकी थी, फिर उनकी कु मधुमंगल आदि और, और वहां बैठे थे दंत महाराजा और इस प्रकार से वहां सिटी का अरेन्जमेंट था हाँ तो जैसे बैठे तो हर भई भगवान को देखते जा रहा था तो यशोदा माता बहुत चिंतित थे तो वो कहते तो नहीं जाएगा मधुबंग ब्राह्मण हूं और मेरे पास ये डंट है इसके ऊपर गोल्डन कोल गोल्ड लगा हुआ है मेरे मंत्र की शक्ति से यह तैर रहा है गोवर्धन फ्लोट कर रहा है किसकी मंत्रों की शक्ति मेरे मंत्रों की शक्ति यशोधा माता आच्चर्यित होती है वो कहती है तुम्हारा बहुत पावरफुल तो इस प्रकार से मधुमंगल वो करते थे कि कृष्ण थोड़ा आराम कर लो हम सब मिलके इसको उठा के रखेंगे कृष्ण कहते नहीं अलग ऐसे होगा सब ने आदमी वो क्या है छड़िया डंडे लगाए कृष्ण को कहा कि थोड़ा आराम करो माता यशोदा क्योंकि सबसे अधिक दुख इस लीला में वात्सल्य रस के भक्तों को हो रहा था बाकी भक्त देख देख के आनंद ले रहे थे लेकिन रस के भक्त सेवा नहीं कर पा रहे थे हा? जो बड़े हैं उनको उठाना चाहिए उनको दुख हो रहा था माता यशोदा जाके ऐसे मसाज करते थे बेटे हाथ दर्द हो गया होगा लेफ्ट लेफ्ट साइड भगवान ने छोटी उपली ले भागवत में वर्णन नहीं है कौन से उंगली में उठाया हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि भगवान ने कौन से उंगली पर या कौन से से पर या हाथ में ये जो उठाया है तो यशोदा माता कहती थोड़ा आराम करना लो तुम सारे अपने कार्यकला के साथ करते हो और हे लाला तुम्हारा ये जो भुजा है वो मक्खन की तरह कोमल है और मैं देख रही हूँ कि तुम्हें भूख भी लगी होगी तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो तो कुछ खाओ तो मधुबल कहते हैं है। किसको खाना था मधुबल को मधुबल कुछ खाओ और देखा ये बासुरी बजा रहा है एक हाथ में तो गोवर्धन दूसरे हाथ से बासुरी बजा रहा है मधुबल ने कहा बांसुरी मत बजाओ क्योंकि तुम्हारी बासुरी जब बजती है तो पत्थर पिघलते हैं और पिगली हुई चीजें पत्थर बन जाती हैं। तो ये इतना पहाड़ उठाया है।, का जाएंगे। तो सबसे पहले है वो कुछ लाकर देती है तो कुसुमा सर उनका जो सता है वो जबरदस्ती कृष्ण के मुंह में कुछ खिलाता है कृष्ण खाते हैं तो कृष्ण जब देखते हैं और सारी गोपियां कृष्ण श्रीमती राधा रानी की ओर देखते जा रहे थे तो उनकी सखा कहते जाना मत देखो और वहां जो गोपी थी शामा सखी वो कहती है सुमुखी सुमुखी मीन जो सुंदर मुख वाली है हे हे श्रीमती राधिका राधिके जब तक कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया है तब तक आपके चंचल नेत्रों से कृष्ण की ओर मत देखना अन्यथा ये पर्वत है हाथ से से क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। फिसल तो इस प्रकार से सारी राधा रानी को पकड़ के बैठी थी देख रही थी और कभी कभी श्रीमती राधिका कठाक्षर, जैसे बोल राधा कृपा कटाक्ष है ना तो भक्त प्रार्थना करता है कि हे राधा रानी अब हाँ थोड़ा सा कृपा कटाक्ष डालिए तो कभी-कभी अपना साइड कटाक्ष कृष्ण की ओर डालती है तो कृष्ण हाथ ऐसे लगता है और इतना ही नहीं कृष्ण के सारे शरीर में पसीने छूटने लगते हैं कंपित होने लगता है जितने भी आष्ट विकार है केवल राधा रानी के देखने मात्र से प्रकट होने लगते हैं सबसे अधिक टेंशन किसको आता है सखाओ को आता है और इन गोपियों को भी आता है तो फिर इस प्रकार से भगवान अपने सारे के के साथ ब्रजवासियों के साथ आनंद मना रहे थे और मधुमंगल ने कहा कि यही फेस्टिवल है ये फेस्टिवल की क्या विशेषता है ये नेत्रों के लिए उत्सव है किसके लिए कृष्ण को हम कभी कभी देखते हैं जब वो गवे चलाने जाते हैं तो गोपी आपकी विंडो से देखती या बाहर आके देखती थी या फिर जब वो आते थे वापस शाम को तभी देख पाते थे लेकिन ने कहा यशोदा माता ये मंगल ने हमारे ऊपर कृपा की है कि कृष्ण को निरंतर सात रात्र हम देखती जा रही है ये आप आपके लिए उत्सव है और उन्होंने कहा समस्त ब्रजवासी सम्मेलन है ये कौन सा सम्मेलन है ब्रजवासियों का सम्मेलन है तो इस प्रकार से जब भगवान इस लीला को प्रकट कर रहे थे, तो उस समय इंद्रा ने ने देखा, देखा देखने आया कि क्या हो रहा है? भूत भी ब्रज में नजर नहीं आ रही है सब जगह सूखा पड़ा हुआ है मेरे इतने बड़े बड़े समर्थक बादल आदि कहा चले गए तो इंद्र दुखी होकर घूम रहा था और भगवान ने इंद्र को कुपित करने के लिए या इंद्र को दंडित करने के लिए इस लीला का प्राकट्य किया था और भगवान फिर क्या करते हैं देखा कि सारा आकाश क्लीन हो गया है सूर्य उदित हो गया है तृतीया से लेकर कहा तक नवमी तक तृतीया तृतीया से लेकर नवमी तक हाँ नवमी तक भगवान ने ये गोवर्धन धारण किया था और फिर जब भगवान ने देखा कि सुबह सूर्य उदित हुआ है आकाश तो गव्य केवल छा रही थी कृष्ण को देखना तो उन्होंने फिर कहा कि भगवान ने फिर आपने ऐसी दृष्टि डाली की तो जिसके द्वारा गव्य बाहर जाती है और फिर भगवान भी आ, उसको रख के बाहर आते हैं तो एक बालक पहले तो एक बालक बाहर जाके देखता है बाहर बादल वगैरह है या नहीं जल वगैरा है, तो है, है सब आकाश क्लीन है लेकिन एक काला धब्बा नजर आ रहा है और थोड़ा सा जल तो बाद में कृष्ण देखते हैं वो काला धब्बा क्या था इंद्र का मुख था क्या था इंद्र का एक ही बादल नजर आ रहा था इंद्र का मुख और इंद्र अभी परेशान हो गए थे उनको अपने गलती का ऐसा रहा था था कारण रो रहे थे और उनसे जो आंसू वही जल केवल ब्रज में था। तो इस प्रकार से भगवान इंद्र को डांट में भी लगते हैं बल्कि एक प्रकार से इंद्र से खुश भी थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था सारे ब्रजवासियों से एक साथ मिलवाया था तो बाद में इंद्र भगवान की क्षमा याचना करता है उनको प्रार्थना करता है कृष्ण से बात भी करते हैं लेकिन ब्रह्मा ने जब गलती की थी तो भगवान ब्रह्मा ने कई सारी स्तुतियां की प्रार्थना की भगवान ने उनसे बात नहीं की क्योंकि उन्होंने क्या किया था उनके पार्षदों को या ब्रजवासियों को दूर किया था कृष्ण से लेकिन इंद्र ने हाँ ब्रजवासियों को सबको कृष्ण के नजदीक लाया इसी कारण से कृष्ण से बात करते हैं तो इस प्रकार से इस लीला में कई सारी चीजें चीजें हैं जो सीखी जा सकती हैं। एक तो यही है कि भगवान कभी भी अहंकार को स्वीकार नहीं करते हैं विशेष रूप से अपने भक्तों को जो अहंकार है इंद्र भी तो उनका रिमोट था इसलिए गोपी गीत में गोपियां कहती है कृष्ण आप बहुत एक्सपर्ट हो अपने भक्तों के अहंकार को चूर चूर करने के लिए इस कारण से भगवान उनको दंडित करते हैं उनके अहंकार को तोड़ना चाहते हैं और दूसरा कृष्ण ये भी सिखाना चाहते हैं कि केवल कृष्ण ही एकमात्र आराधनीय पूजनीय है उनकी ही एकमात्र हम शरण ग्रहण करनी चाहिए तो इस प्रकार से गोवर्धन बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में श्रील प्रभुपात इसी महीने में कार्तिक में अपना देह रहे थे वृंदावन में उन्होंने आखिरी इच्छा प्रकट की थी तो वो कौन सी थे गोवर्धन परिक्रमा करनी है हाँ, उनके शिष्य देखा कि आखिरी शरीर अभी बिल्कुल मतलब हाथ लगाए तो भी शरीर इतना ये हो गया था जर्जर हो गया था प्रभुपाद को क्यारी करना असंभव था प्रभुपाद ने कहा चल नहीं सकता मुझे बैलगाड़ी में ले जाओ कृष्ण ने भी ब्रजवासियों को कहा था कि हम फेस्टिवल मना के परिक्रमा करेंगे जिनको चलना नहीं आ रहा है वो बैलगाड़ी में भी जा सकते हैं लोकनाथ स्वामी तो फिर बैलगाड़ी में लेके आए मथुरा से बैल वगैरह सजे थे क्योंकि सारे प्रभुपात दिशा आपस में चर्चा करने लगे की प्रभुपात की हेल्थ अभी बहुत खराब है उनको ले जाना उचित नहीं है तो प्रभुपाल का नाम भी गोवर्धन था कई सारे नाम गोवर्धन गोबर गोबर कहते थे गोबर तो कोई तो बड़ा नाम होता था, था उसको छोटा कर देते हैं तो इस प्रकार से प्रभुपाल का विशेष प्रीति गोवर्धन के लिए भी था और आपके शिष्यों के साथ जब वो तो शुरुआत में आए थे तो गोवर्धन आदि अपने भक्तों को भी ले गए थे तो आज विशेष आनंद का उत्सव है गोवर्धन हाँ, फेस्टिवल जिसको हमें मनाना चाहिए श्रवण करना चाहिए कीर्तन करना चाहिए नृत्य करना चाहिए और गोवर्धन को अधिक से अधिक भोगा अर्पित करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे क्रिष्ना, प्रिष्ना, प्रिष्ना, प्रिष्ना, प्रिष्ना, हरे राम राम राम राम गिरिराज वृंदावन के श्री श्री कृष्ण बलरा के